सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार सोमेश्वर गांव में पंचायत चुनाव के बाद सभी गाँव वालों ऐसी राशन कार्ड ये कहकर ले लिए गए कि उन्हें नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे दो तो साल बाद बीच जाने के बाद भी उन्हें राशन कार्ड नहीं मिले जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी और सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी करीबी रेखा ऐसी नीचे रहने वाले लोगो को तंग आकर जोश बल पंचायत के देवेंद्र सिंह रावत ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाकर एक आरटीआई अपील दायर की कि अब तक राशन कार्ड जारी क्यों नहीं किए गए दो दिन बाद ही उन्हें विलेज ऑफिसर ने ये कहा कि अगर आप बता देते कि आप जानकारी मांगने वाले हैं, तो आपको पहले ही राशन कार्ड जारी कर देते और इस तरह जो राशन कार्ड दो साल तक नहीं मिले वो महज दो दिन में ही मिल गए अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते है डब्ल्यू dot in.